स्वामी विवेकानंद स्वरूप और संदेश मनुष्य निर्माणकारी शिक्षा स्वामी विवेकानंद से एक बार किसी ने पूछा था आप भारत को स्वाधीन करने का प्रयत्न क्यों नहीं करते स्वामी जी ने उत्तर दिया था मैं कल राष्ट्र को स्वाधीनता दिला सकता हूं लेकिन उसकी रक्षा करने वाले मनुष्य कहां हैं आज स्वाधीनता के पैंसठ वर्ष बाद तथा स्वामी विवेकानंद के कथन के लगभग एक सौ तेरह वर्ष बाद हम उसी समस्या का सामना कर रहे हैं जिसकी ओर स्वामी जी ने इंगित किया था इस संदर्भ में यदि स्वामी जी के संदेश एवं जीवनादर्श को कुछ ही शब्दों में व्यक्त करने का प्रयत्न किया जाए तो वह है मनुष्य निर्माण करना और इसका उपाय है शिक्षा स्वामी जी ने कहा था हिंसा मनुष्य बनाने वाला धर्म चाहते हैं हम मनुष्य बनाने वाले सिद्धांत चाहते हैं हम सर्वत्र सभी क्षेत्रों में मनुष्य बनाने वाली शिक्षा चाहते हैं शिक्षा मानव की उन्नति एवं विकास का एक महत्वपूर्ण उपादान है एक श्रेष्ठ शिक्षा पद्धति पर ही राष्ट्र के भावी नागरिकों का निर्माण तथा उसका भविष्य निर्भर है लेकिन दुर्भाग्य है कि यही एक ऐसा विषय है जिसकी हमारे नेताओं तथा राष्ट्रीय योजना बनाने वालों ने सबसे अधिक उपेक्षा की है दूसरी ओर स्वामी विवेकानंद ने अपने संदेश में शिक्षा को सबसे अधिक महत्व प्रदान किया है राष्ट्रीय पुनर्जागरण का विषय हो या सामाजिक सुधार का नारी जाति के उत्थान का विषय हो या जनसाधारण की समस्याओं का व्यक्तिगत विकास का प्रश्न हो या सामूहिक विकास का स्वामी जी जिस एक उपाय पर बार बार बल देते हैं वह है शिक्षा शिक्षा की परिभाषा लेकिन शिक्षा आखिर है क्या स्वामी विवेकानंद के अनुसार मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है यह परिभाषा स्वामी जी के एक दूसरे महत्वपूर्ण दार्शनिक सिद्धांत पर आधारित है जिसके अनुसार प्रत्येक आत्मा मूलतः ब्रह्म स्वरूप है तथा समग्र ज्ञान शक्ति एवं आनंद प्रत्येक प्राणी प्रत्येक जीव में पूर्ण रूप से अंतर्निहित है मनुष्य को मनुष्य जो कुछ जानता है वह वस्तुतः आविष्कार मात्र करता है अनावृत करता है एक मानव का दूसरे मानव से अंतर यही नहीं एक छोटे से अमीबा और बुद्ध में अंतर केवल अंतर्हित ज्ञान की अभिव्यक्ति का ही अंतर है अमीबा में वही ज्ञान आवृत प्रसुप्त एवं सबसे कम अभिव्यक्त है जबकि वह बुद्ध में पूर्ण रूप से अभिव्यक्त है शिक्षा का कार्य अंतर्निहित ज्ञान के आवरणों को दूर करना मात्र है आत्मविश्वास का संचार उपर्युक्त सिद्धांत का व्यवहारिक पक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है यह सभी को आत्मनिर्भर होना सिखाता है जब समस्त ज्ञान मुझमें ही पहले से विद्यमान है तब मैं अपने को दुर्बल या अज्ञ क्यों समझूँ अतः भारतीय युवा वर्ग को स्वामी विवेकानंद से जो पहला सबक सीखना है वह आत्मविश्वास तथा अपने मस्तिष्क में किसी भी प्रकार के दुर्बल करने वाले विचार को प्रवेश न करने देना स्वामी विवेकानंद कहते हैं यूरोप के अनेक नगरों की यात्रा करते समय वहाँ के गरीबों तक के लिए अमन चयन और शिक्षा की सुविधाओं को देखकर मेरे मन में अपने देश के गरीबों की दशा का दृश्य खींच जाता था ऐसा अंतर क्यों हुआ उत्तर मिला शिक्षा शिक्षा से आत्मविश्वास आता है और आत्मविश्वास से अंतर्निहित ब्रह्म भाव जाग उठता है भारतीय युवक युवतियों को अपने आप में यह विश्वास रखना है कि वे सब कुछ कर सकते हैं वे स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं वे चाहे तो ओलंपिक विजयी श्रेष्ठ खिलाड़ी बन सकते हैं प्रयत्न करने पर महान दार्शनिक एव अथवा विश्वविख्यात वैज्ञानिक यही नहीं पुरातन ऋषियों के समान ब्रह्मज्ञषि भी बन सकते हैं अतः स्वामी विवेकानंद की शिक्षा प्रणाली का प्रथम सोपान एक विधायक सकारात्मक शिक्षा प्रदान करना है जो शिक्षार्थी को स्वयं में तथा अपने भीतर प्रसुप्त महान शक्ति एवं ज्ञान में पूर्व पुरु पुरुषों अपनी संस्कृति एवं अपने राष्ट्र की गौरवशाली परंपराओं में विश्वास करना सिखाए प्रकृति का नियम नियमन प्रत्येक में अंतर्नहित पूर्णत्व सदा अभिव्यक्त होने के लिए प्रयत्नशील है लेकिन इसमें उसे प्रकृति की शक्तियों का सामना करना पड़ता है जो इसे रोकने में सतत प्रयत्नशील रहती है स्वामी विवेकानंद के अनुसार मानव तभी तक मानव है जब तक वह प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है और यह प्रकृति दो प्रकार की है अंत प्रकृति तथा तो बाह्य प्रकृति बाह्य प्रकृति पर विजय प्राप्त करने में गौरव है लेकिन अंत प्रकृति पर विजय प्राप्त करना उससे भी अधिक गौरव की बात है ग्रह नक्षत्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों को जानना अच्छा है लेकिन मानव की वासनाओं भावनाओं एवं इच्छाओं को परिचालित करने वाले नियमों को जानना अनंत गुना अधिक गौरवपूर्ण है भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्र वनस्पति शास्त्र खगोल विज्ञान आदि भौतिक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं की आधुनिक शिक्षा बाह्य प्रकृति के नियमों का ज्ञान प्रदान करती है जिनकी सहायता से प्रकृति की इन बाह्य शक्तियों का नियमन तथा सदुपयोग किया जा सकता है उदाहरण स्वरूप विद्युत विज्ञान के ज्ञान द्वारा हम बिजली का उपयोग अपने घरों को आलोकित करने पानी गर्म करने तथा रेडियो बजाने में कर सकते हैं बेहतर वायरलेस के सिद्धांत के द्वारा हम रेडियो का आविष्कार कर हजारों मील दूर की ध्वनि सुनने में समर्थ हुए हैं वायुयान बनाकर हमने नभ पर तथा पनडुब्बियों के द्वारा सागर पर विजय प्राप्त की है लेकिन आधुनिक शिक्षा मानव के मन के बारे में बहुत कम ज्ञान प्रदान करती है यह ठीक है कि आधुनिक मनोविज्ञान मन के स्वरूप का कुछ ज्ञान अवश्य प्रदान करता है लेकिन पाठ्यक्रम के किसी भी स्तर पर विद्यार्थी को अपने चंचल मन को एकाग्र करना अपनी वासनाओं को नियंत्रित करना तथा अहंकार पर विजय प्राप्त करना नहीं सिखाया जाता प्रबल भोग वासनाओं अहम प्रेरित क्रियाकलापों एवं निरंतर वर्धमान लोभ वृत्ति को नियंत्रित करना बाह्य प्रकृति के नियमन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है जिसके अभाव में बाह्य प्रकृति की शक्तियों के स्वार्थ परक एवं मानव जाति के हित के विपरीत दुरुपयोग की संभावना रहेगी स्वामी विवेकानंद ने इसलिए अंतः प्रकृति के नियमन की शिक्षा पर अधिक बल दिया है शिक्षा कैसी हो स्वामी विवेकानंद के अनुसार सभी प्रकार की शिक्षा और प्रशिक्षण का उद्देश्य मनुष्य निर्माण होना चाहिए जिस अभ्यास अथवा प्रशिक्षण से मनुष्य की इच्छा शक्ति का प्रवाह संयमित हो फलदाई बन सके उसी का नाम शिक्षा है हम चाहते हैं जीवन निर्माणकारी मनुष्य निर्माणकारी चरित्र गठनकारी विचारों को आत्मसात करना वास्तविक मनुष्य कौन है श्री रामकृष्ण के अनुसार मनुष्य वह है जिसे अपने आध्यात्मिक चैतन्य स्वरूप का भान हो गया है यह जानना कि हम देह मन के संघात मात्र नहीं है बल्कि जन्म मरण रहित नित्य शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है मनुष्यत्व का लक्षण है यह पारमार्थिक सत्य भारतीय संस्कृति का पुरातन काल से आधार रहा है और समग्र मानव निर्माणकारी भारतीय शिक्षा का यही केंद्र होना चाहिए स्वामी विवेकानंद एक आदर्श मनुष्य के गुणों का वर्णन विभिन्न अवसरों पर किया है वे कहते हैं कि वास्तविक मनुष्य वह है जो स्वयं शक्ति के समान शक्तिशाली होते हुए भी जिसका हृदय नारी के समान कोमल हो उसमें अपने आसपास के असंख्य नर के दुखों का अनुभव करने की क्षमता होना चाहिए और साथ ही उसे वज्र के समान कठोर भी होना चाहिए एक श्रेष्ठ मानव में ये आपातः विरोधी गुण होने चाहिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं महान आदर्शवाद के साथ ही व्यवहारिकता का अपने जीवन में समावेश करने का प्रयत्न करो तुम्हें इस क्षण गहरे ध्यान में डूबने में समर्थ होना चाहिए और दूसरे ही क्षण खेतों में जाकर खेती करने की भी क्षमता होनी चाहिए तुम्हें शास्त्रों के गूढ़ तत्वों की व्याख्या करने में समर्थ होना चाहिए और दूसरे ही क्षण खेत के उत्पादन को बाज़ार में बेच आने की क्षमता भी होनी चाहिए आज हमारे देश को जिस चीज की आवश्यकता है वह है लोहे की मांसपेशियाँ और फौलाद की स्नायु दुर्दमनीय प्रचंड इच्छा शक्ति जो सृष्टि के गुप्त तथ्यों और रहस्यों को भेज सके और जिस उपाय से भी हो अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में समर्थ हो संक्षेप में श्रेष्ठ मनुष्य वह है जो अपने चैतन्य आत्म स्वरूप का ज्ञाता हो जो शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से सबल एवं स्वस्थ हो तथा जिसके हृदय मस्तिष्क एवं कार्य क्षमता संतुलित एवं पूर्ण विकसित हो